बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय जै। जैसे आज्ञा करेंगे सब लोग उधर भी जाना उधर चले जाएं पर परंतु आवे अभी तो चलने चल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 हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वग्मय मम तम जगत्प्यती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्षा जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्तिहराकुमी तो तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाम श्री साग्र जात सह गण रघुनाथान्वित तम सजीव साद्वैतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण, कृष्ण पदा सहगण ली विशाखान्विता आजानलंबितुजौ कनकावदात संकर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्कता वंदेष पदारिंद युगुलम यस्की दुशा वक्षौज प्रणी विलसी स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिमोपरीतनेस्तूरीका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाज मातनते नारायण नमस्पृति नरम चुतम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर वाशाकुभ्य कृपादुभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नम मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिर्वन बिहारी और थोड़ा तो आगे सरखिया कृपा तो, तो पीछे कुछ बैठने अड़तीसवा श्लोक पिछली बार सैतीसमें श्लोक व्याख्या शिखण्डम करेणुकान्यपति स्खित शिखंडो यटाक्षसर्पात विमूर्च तस्मराधिक्री राधा रसुधा निधि श्री श्याम सुंदर की भी निकुंज मंदिर में परमपरा आराध्या श्री प्रिया जी हैं श्री प्रियालाल दो अलग अलग वस्तु नहीं है दोनों एक वस्तु ही हैं और हमारे लिए श्री श्याम सुंदर वे सर्वदा सर्वदा सविशेष होकर के ही पूजनीय यह एक धारणा है कि निर्विशेष से कहीं सूक्ष्म से स्थूल वस्तु प्रकट होती है परंतु जो सूक्ष्म वस्तु है वह भी गुणों से रहित नहीं है जो सूक्ष्म वस्तु है यह बात सत्य है कि निर्विशेष से सभी जो सूक्ष्म है उससे स्थूल प्रकट होता है दृश्य प्रकट होता है परंतु जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म क्रिया से रहित हो गुणों से रहित हो ऐसा नहीं है वह सर्वदा सर्वदा विशेष से युक्त ही होता है और विशेष का तात्पर्य है कि भेद सहिष्णु अभेद जहां हो उसका नाम है विशेष वो गुण कहीं बाहर से नहीं आए हैं उसके भीतर ही हैं परंतु उनका प्रकाशन नहीं ये नहीं है कि वो गुण थे नहीं श्री शंकराचार्य या जो निर्विशेषवादी हैं वे ये कहते हैं कि जो परतत्व है उसमें परम स्थिति में कूटस्थ स्थिति में न कोई गुण रह सकता है न कोई क्रिया रह सकती है परंत वैष्णवो ने श्रीमद् भागवती जो उपासना पद्धति है उसमें यह स्थापित किया कि जो परतत्व है वह परतत्व सर्वदा सर्वदा गुणों से युक्त होकर के विराजमान है उसके गुणों का प्रकाशन न होना गुणों का अभाव नहीं उसमें चेष्टा का प्रकाशन न होना उसका निश्चेष्ट होना नहीं है वो जो तो परतत्व है वो सर्वदा गुणों से भी युक्त था उसमें चेष्टाएं भी थी परंतु तो वो कभी अपनी चेष्टाओं को प्रकट नहीं करता है कभी अपनी चेष्टाओं को प्रकट करता है तो ये सेठ जी की इच्छा के ऊपर है कि वे अपनी संपत्ति कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हमारे राजी किसी को थोड़ी सी दिखाएं किसी को पूरी संपत्ति खोलकर कर दिखा दे इसी प्रकार वह तो सारे गुणों से युक्त होकर के विराजमान है तो वैष्णव दर्शन सदा सविशेषवादी दर्शन ही रहा है और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे से छोटा जो पदार्थ है उसमें भी वे सारे के सारे गुण विद्यमान हैं जो बाद में प्रकट होंगे वैशेषिक दर्शन उसका एक स्वरूप है और दर्शन वैशेद कहता है कि जैसे जल का कोई परमाणु है तो जल के परमाणु में भले वे तत्व शैत्य पावनत्व प्रभावानता ये गुण विद्यमान नहीं हैं उस अणु में परंतु तो वे गुण उसमें विद्यमान जरूर हैं जो बाद में प्रकट होंगे तो जो परतत्व है वो परतत्व को ये कहकर के टाल देना कि उसमें परतत्व में स्थिति में अपनी अंतिम स्थिति में उस परतत्व में कभी गुण नहीं रह सकते उसमें कोई चेष्टा नहीं रह सकती ऐसा नहीं है इसलिए हम जिस परतत्व की समाराधना करते हैं वैष्णवगण वह सर्वदा सर्वदा विशेष से युक्त होकर के ही विराजमान अधिकार भेद से वह कभी अपने गुणों को प्रकट नहीं करता है अधिकार भेद से कभी वह अपने कुछ गुणों को प्रकट कर देता है और अधिकार भेद से कभी वह अपने संपूर्ण गुणों को जो प्रकट करता है उनमें भी जो परम अधिकारी हैं, उन परम अधिकारियों के सामने उसका रसात्मक जो स्वरूप है वो प्रकट होता है निकुंज इसलिए भगवत्ता का साराधुर्य है और जो एक पदार्थ है वो एक पदार्थ ही लीला करने के लिए क्योंकि हमारा जो परतत्व तो है, तो है, है, है वह लीला बिहारी तत्व होकर के विराजमान और क्योंकि वह सगुण है वह सविशेष है वह चेष्टाओं से युक्त है वो गुणों से युक्त है और उसके गुणों के माध्यम से चेष्टाओं के माध्यम से ही उसकी मधुरमा सबसे अधिक प्रकाशित होती है तो उसको प्रकाशित करने के लिए वह अपने ही स्वरूप को दो रूपों में भी सदा विराजमान करके वहां आश्रय विषय होकर के लीला बिहारी होकर के विराजमान होता है तो हमारा जो उपास है वह लीला बिहारी पर तत्व है और लीला बिहारी होकर के जो विराजमान है तो उसकी सर्वोत्तमता वहां प्रकट होती है जहां पर वह स्वयं आसक्त बन जाता है और अपनी ही शक्ति को असज बना लेता है उसमें भी वह आसक्त हो जाता है तो श्री विश्वानंद ने श्याम की आह्लादनी शक्ति स्वरूपा होकर के विराजमान श्याम की जो आनंद शक्ति है वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के सर्वदा श्री राशेश्वरी होकर के विराजमान होती हैं और जो राशेश्वरी हैं उनका दर्शन करके श्री श्याम बेरोपतम स्खलितम शिखंडम अपने ही निस्वरूप से विमोहित हो रहे हैं श्री श्याम ऐसी स्थिति में अपने स्वरूप से ही मोहित होना या उनकी न्यूनता को प्रकट नहीं करता है बल्कि अपनी ही एक शक्ति का सर्वोत्तमता वह प्रकट करता है तो कभी श्री प्रिया जी का नाम सुनकर के अथवा प्रिया जी के प्रेम के संदेश को श्री विशाखा के माध्यम से प्राप्त करके श्री श्याम मधुमंगल को देख करके कभी विदग्न माधव में जैसे वर्णन किया श्री प्रिया जी के प्रति झूठा बैराग्य आपने झूठे ब्रह्मचर्य पर देखा हम ब्रह्मचारी मुकुटमणी हैं इस बात का कहीं दिखावा करते हैं परंतु तो दिखावा रहता नहीं है श्री प्रिया के रूप माधुर्य का स्मरण करके उनकी पत्रका का, का स्मरण करके श्री श्याम सुंदर की अत्यंत अत्यंत विकल दशा हो जाती है तो एक लीला के अंतर्गत श्री भुषवानंद ने कभी श्री श्याम सुंदर के कृष्ण नाम को सुनती है प्रसंग से भी कृष्ण नाम सुनती है तो व्याकुल हो जाती है कभी श्री भुषवानंद ने श्री श्याम सुंदर के चित्र में छवि का दर्शन करती हैं कभी उनके बेवनाथ को सुनती है और उनके हृदय में विवेक नाम करके जो दशा है वितर्क नाम करके जो दशा है वो पस्त हो जाती है और कहती है हाय हाय कुल रमणी का चित्त कभी भी एक पुरुष से दूसरे पुरुष में नहीं जाता एक क्षण में मेरे हृदय में तीन तीन पुरुषों में आसक्ति हो गई एक लुम्पति मन कृष्ण की नामाक्षरम सांदोन सान्दोन्माद परंपरा मुपनय त्यन वंशी कलहेशन दुतिर मनस में लग्न सकृदी पुरुष त्रभुन मन मृत्यु श्रेय सिंह बोले एक कोई नव किशोर है गोप कुमार है जिसका कृष्ण नाम मैंने सुना और मेरा चित कृष्ण नाम सुनकर के उसकी ओर आकर्षित हो गया दूसरा कोई गोप कुमार है जिसको कभी मैंने मार्ग में गोचारण करते हुए आते हुए देखा पंत पूरा दर्शन नहीं कर पाई और मूर्छा आ गई उसी के चित्र को अरी सखी विशाखा कहने चित्रपट में अंकित किया और उसका दर्शन करके एक झलक पाकर के उसके रूप का दर्शन करके मैं मोहित हो रही हूं कोई तीसरा एक पुरुष है गोप कुमार जिसके बेणुनाथ को मैं श्रवण कर रही हूं तीनों अलग अलग हैं, हा तीन पुरुषों में मेरी रति हो गई अब तो मृत्यु ही मेरे लिए श्रेयस्कर है और उस समय श्री विशाखा श्री किशोरी जी को अपने हृदय से लगा लेती है मुझे सखी बधाई बधाई हैं जिसको तू तीन पुरुष समझ रही है वो तीन अलग अलग नहीं है तीनों एक है जिसके कृष्ण नाम को सुना जिसके वेणुनाथ को सुना और जिसका तूने चित्रफलक में और साक्षात भी एक झलक तूने दर्शन की वे तीनों एक हैं श्री राधिका की एकदम व्याकुल दशा हो जाती है और पौर्णमासी जी उस समय श्री विशाखा से यही कहती है बोले श्री राधिका की दशा परावस्था को प्राप्त हो रही है इस समय कोई पत्रिका लिख करके श्यामचंद्र के पास में भिजवाई जाए और श्री किशोरी जो उस समय गोहल के जो फूल हैं उनके रस को निचोड़ करके सखी उनके द्वारा कोई पत्र का पत्र के रूप में लिख करके श्यामचंद्र के पास में श्री विशाखा जी के माध्यम से भिजवाती है श्री विशाखाजी किशोरी जी के द्वारा अपने हाथ से पोई हुई जो गुंजा माला है उस गुंजा माला को लेकर के पधारती हैं पत्रका लेकर के और श्यामचुंदर को जब देती है श्यामचुंदर उस पत्रका को खोलते हैं और उसमें यही लिखा हुआ है पत्रका में कि अरे भ्रमर ये कुमुद्ली जहां विद्यमान है उनका त्याग करके तू क्यों चंपक लता की ओर उन्मुख हो रहा है अन्य अन्य लताओं की ओर उन्मुख हो रहा है तूने ही हृदय में प्रीति उत्पन्न की है और तू अब हमारे साथ में ऐसा छल क्यों कर रहा है शीशांक सुबह जान जाते हैं कि ये किशोर की ही वचन हैं, पंत एकदम मधमंगल कह रहे हैं कि मित्र मुझ ब्रह्मचारी के पास में सदा से तुम रहे परंतु तो मेरी शिक्षा का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ इन गोपाल के भ्रम में आकर के तुम भ्रमित हो रहे हो यह उचित नहीं है हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है ऐसे जिसे वे कहते हैं उस समय श्री श्याम सुदर मिथ्यापूर्वक जो अपनी विरक्ति उसको दिखाते हैं और कह रहे हैं अजय हमारा तो तुम्हारी सखी के साथ में कभी चातुराक्षिक प्रीति भी नहीं हुई चो नजरा भी नहीं हुआ इसलिए तुम जो तुम्हारी सखी का न जाने कौन गोप कुमार के प्रति आकर्षण हुआ है हमने तो उनको कभी नयनों से भी नहीं देखा है ऐसे जिसमें कह रहे हैं श्री विशाखा जी ने जी के हाथ से बनी हुई जो गुंजामाल है वो श्री श्याम के कंठ में धारण कराई और कह रही है मेरी सखी इस गुंजामाल की तरह से आपके कंठ की संगनी होकर हो। के विराजमान हो मधमंगल के दाटने पर श्री श्याम कहते हैं विशाखा अपनी गुंजामाल को ले जाओ हमको चाहिए। या कठोरता और मालिन् से युक्त होकर के विराजमान है और ऐसा कहकर के जान बूझ करके अपनी माला गुंज माल जो है वो तो पहने रख रखते हैं और पहले से पहनी हुई अपनी जो माला है उसको उतार करके विशाखा को दे देते हैं तो दोनों की समानता है दोनों ही लाल रंग की है गुंजा लाल रंग की है और वो रंगन माला वो भी लाल रंग की है और ये विशाखा तुरंत ही उसे अपने अंचल में ढाक करके वोट करके जब आते हैं श्री विशाखा जब चली गई उस समय श्री शाम सुंदर पश्चाताप करते हुए विराजमान होते हैं और पश्चाताप करते हुए वे कह रहे हैं कि हाय श्री प्रिया की न जाने अब क्या दशा हो रही होगी मेरी इस उपेक्षा का दर्शन करके उनकी क्या दशा हो रही होगी ये विचार करके वे एकदम व्याकुल हो जाती हैं म सुंदर व्याकुल हो जाते हैं और उस समय की एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वे करात निपतम श्री श्याम सुंदर के हाथ से वेणु गिर जाती है जो वेणु सर्वभूत मनोहर होकर के विराजमान और जो वाम दुशाम मनोहर होकर के भी विराजमान दिन में गैयाओं को इकट्ठा करने के लिए आप जब वेणुनाद करते हैं तो वेणुनाथ सर्वभूत मनोहर होकर के विराजमान है और ऋण नन्न अन्न कटाह महतो व्राह्म वंशी ध्वनि वो वंशी ध्वनि अन्न कटा वित्ती का भेदन करते हुए सर्वत्र सबको विमोहित कर लेती है और रास के समय जो आकर्षणी होकर के प्रियाओं को अपनी ओर खींच लेती है वो वेणु भी श्री श्याम सुंदर के श्रेस्त से गिर जाती है जिस वेणु को आप सबसे ज्यादा प्रिय करके समझते हैं कभी वेणु चोरा ली जाए तो श्याम सुंदर व्याकुल हो जाते हैं कि हा अब अपनी गैयाओं को मैं कैसे आकर्षित करूंगा श्री सखीरण प्रयास करते हुए कह रही हैं बोले गैयाओं की बात मत करो कहीं गोप बालाओं की बात कह रहे हो तुम उनको कैसे आकर्षित करोगे ऐसे प्रयास करते हुए राधिका के कटाक्ष पात्र से एक तनिक से श्री राधिका के स्मरण मात्र से आप व्याकुल हो जाते हैं कभी हरण पुष्प आहरण लीला में श्री प्रिया जी पुष्प जब चयन कर रही है और श्री श्याम उस समय श्री प्रिया की अंचल प्रिया अंचल फैला करके खड़े हैं और श्री श्याम सुंदर पुष्प चयन करके पुष्प की अंजलि जब श्री प्रिया जी के अंचल में देते हैं झोली में देते हैं उस समय झोली में देते हुए प्रिया के कटाक्ष को प्राप्त करके श्याम के श्री हस्त से वंशी भी झोली में गिर जाती फूलों के साथ तो आ, कटाक से कटाक्ष विमूर्चित कभी प्रिया के वचन उनसे मूर्चित होकर के पत्र का उससे मूर्चित होकर के कभी पुष्प आहरण लीला में पुष्प समर्पित करते समय श्री श्याम सुंदर के श्रेस्त से वंशी गिर जाती है तो उस वंशी के गिर जाने पर करात कलात्मप वेणु जो है वो हाथ से कहीं गिर रही है उसको नहीं जानते हैं मधुमंगल कहते हैं भैया मेरे पास में रह करके मेरे निदर्शन में रह करके भी तुम्हारी तुम्हारे चित्त को यदि ये ब्रिज की किशोरिया आकर्षित करें तो हाय मेरे साथ में तुम्हारा रहना व्यर्थ गया ऐसे मधुम श्याम सुंदर को डांट रहे हैं कह रहे हैं तुमको अपने स्खलितम शिखंडम अपने शिखंड मयूर मुकुट उसकी भी स्मृति नहीं है च पीत तुम्हारा पीत वस्त्र कहां लोलक रहा है उस दुकूल को भी तुम नहीं जानते हो तो जिन श्री राधिका के कटाक्ष सर से विमूर्चित होकर के कटाक्ष रूपी बाण से विमूर्चित होकर के श्री श्याम सुंदर इस प्रकार विराजमान है तो श्री श्याम सुंदर की वो वहीं नहीं है श्री किशोर कहा वो कटाक्षपात नहीं है वह मानो सम्मोहन वाण है जो सम्मोहन बाण जो जगत को मोहित करने वाले हैं उनको भी मोहित करने वाला श्री श्याम सुंदर कहा वह सम्मोहन बाण होकर के विराजमान तो ताम राध काम पलचराम कदा रसीनो उन श्री राधिका का कव में रसपूर्वक चरा उनकी सेवा करते हुए विराजमान होऊंगा। तो तान राधिका कदा रसेनो रसेन, रसेन मान्य दास रसे जो है उसके द्वारा श्री प्रिया जी की कव में सेवा करूंगा या रसेन शब्द जो है जैसे सारे स्वरों में जो निषाद रस है निषाद षडज का भी जो निषाद है वो सर्वोत्तम होता है सबसे ऊंचा होता है परंतु वह पंचम के शरज की अपेक्षा छोटा ही कहलाएगा नीचा ही रहेगा कहल, रहे, कहलाएगा। इसी प्रकार श्री प्रिया जी के श्रीमुख से प्रियाजी का जो सक्ष भाव है उस सक्ष भाव की भी अपेक्षा श्री प्रिया जी का जो दास्य भाव है वह दास्य भाव ही सर्वोत्तम हो करके विराजमान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में समाराधना इधर इधर आ जाओ उधर उधर से आ जाओ पे इधर इधर जागे श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में जो समाराधना परमात्मा रूप में जो समाराधना वो परमात्मा रूप में समाराधना उसका नाम है शांतरस शांतरस किसको कहेंगे है तो कृष्ण की उपासना पंच कृष्णभू में है इस रूप में जो आराधना है उसका नाम है शांतरस कृष्ण परमात्मा है कृष्ण ईश्वर है यह विचार करके कृष्ण की जो समाराधना है उसको हम कहेंगे शांतरस दासरस वो है जहां पर लौकिक सद्बंध भाव के द्वारा श्री कृष्ण के दास बन करके लौकिक दास बन करके कृष्ण की आराधना की जाए के हमारे राजा हैं श्री नंदबाबा ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण हैं नंदबाबा के पुत्र ये ब्रजराज कुमार हैं और मैं ब्रजराज कुमार के महल का एक छोटा सा दास हूं अब मेरा एक कर्तव्य है कि इन राजकुमार का मैं दास हुआ इन राजकुमार की मैं सेवा करूं तो लौकिक संबंध भाव से जहां कृष्ण की समाराधना की जाए उसका नाम हुआ दास्य तो शांत दास्य रसेन की बात चल रही है कि राधा राध काम परिचया में कदा रसेनो रसेन का तात्पर्य है कि मैं मंजरी भाव का जो दास्य रस है सामान्य दास रस भी नहीं मंजरी भाव का जो दास रस है उस दास रस से कब श्री राधिका की समाराधना करूंगा रसेन का तात्पर्य मंजरी भाव मंजरी का जो दासी भाव है उस दासी भाव से मैं श्री राधिका की सेवा करूं अब इसके कर्म को यह देखें तो श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा है यह विचार करके आराधना करना उसका नाम हो गया शांतरस कृष्ण हमारे राजा श्री नंद बाबा उनके राजकुमार हैं और मैं नंद भवन का एक छोटा सा दास हूं इस विचार से श्री कृष्ण की समाराधना करना उसका नाम हो गया दास्य रस उससे भी बहकर के एक रस है वह है रस जहां असंकोच बुद्धि के द्वारा सौहृद सक्ष मैत्री तीन भावों को धारण करके जहां विराजमान हुआ जाए सौहृद का तात्पर्य है कि जहां देह संबंध को प्राप्त करके मित्रता स्थापित हो हम एक भविष्य के हैं यह सौ गृह हुआ सिर्फ भाव कहलाएगा अथवा एक संबंध के नहीं है तो देह संबंध है साथ साथ एक जगह पैदा हुए हैं एक जगह खेल रहे हैं तो देह संबंध से जहां स्वाभाविक बिना किसी उपाधि के कोई प्रीति हो उसका नाम हुआ सौ इस सौहृद में सदा सदा सेवा करने की प्रवृत्ति रहेगी और एक के ऊपर यदि कोई आपत्ति आती है तो सब अपने ऊपर ही आपत्ति समझते हैं ये सौहृद का स्वरूप है तो सौहृद का सीधा सीधा जो संबंध है वह कहीं देह संबंध की एकता जरूरी नहीं किथिन के किन हो माने वो इतना आवश्यक नहीं है कि वो कहीं वहां पर रक्त संबंधी हो परंतु रक्त संबंध न होते हुए भी किसी न किसी प्रकार से जहां देह संबंध जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे सौहृद का तात्पर्य है कि जहां असंकोच बुद्धिपूर्वक जहां व्यवहार हो उसका नाम है सख्स तेरे भस्त्र में पहन लूं मेरा आभूषण तू पहन ले तेरा आभूषण मैं पहन लूं तेरी वस्तु का मैं उपयोग करूं एक आसन पर बैठूं एक साथ एक पात्र में भोजन कर लूं ये जो है ये है सख्य सक्ष, सक्षति और सख्य सक्ष प्रीति में अपनी ओर से सदा सदा सेवा की जाएगी सौहृद प्रीति की एक विशेषता है कि सौहृद प्रीति में जो कृष्ण हैं उनके प्रति उनके कहने पर आ, वो, कृष्ण उनके बिना कहे उनकी सेवा की जाए वो हो गया सौहृद कि हम तुम दोनों एक है तेरे ऊपर आपत्ति आई तो मेरे ऊपर आपत्ति आई तो अपनी ओर से जहां पर बढ़कर के सेवा की जाए उसका नाम है सौहृद जहां देश संबंध से सेवा की जाए उसका नाम है सौहृद सख्स का तात्पर्य है कि जहां कृष्ण जो हैं, उनके कहने पर अयो भैया सहायता करियो और जहां एक साथ बैठ कर के बिना संकोच बुद्धि के द्वारा कोई कार्य किया जाए उसका नाम हुआ सख्स और मैत्री का तात्पर्य है कि अपनी ओर से आगे बढ़कर के कहीं सेवा की जाए तो जहां इनिशिएटिव अपनी ओर से लिया जाए उसका नाम है मैत्री जहां पर इनिशिएटिव किसी दूसरे के कॉल आने पर इनिशिएटिव लिया जाए उसकी सहायता की जाए उसका मतलब हुआ मैत्र और जहां स्वाभाविक रूप में ही एक दूसरे की प्रीति की जाए उसका नाम हुआ सौहृद तो सौह सख्य मैत्री सौहृद में क्योंकि देह संबंध है इसलिए बिना बुलाई भी सेवा की जाएगी आपस में एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे और देह संबंध की प्रधानता है सक्ष प्रीति में असंकोच बुद्धि है और असंकोच बुद्धि में श्री कृष्ण भी कहीं सहायता करने के लिए मित्रों को बुलावे एक यानी धेनु का स्वर आया और बलदाऊ जी के बक्षस्थल के ऊपर चोट मार करके चला गया तो सारे सखा अरे कैसे भैया हम भी हैं तुरंत तो ही कूद पड़ेंगे तो जहां दूसरे का निमंत्रण प्राप्त करके मित्र का निमंत्रण प्राप्त करके उसकी सहायता की जाए और असंकोच बुद्धि से सहायता की जाए वहां पर होगा मैत्री और जहां अपनी ओर से बढ़कर के किसी के हित को साधा जाए बुलाया नहीं है फिर भी कैसे से लड़ रहा है ये कहते हुए स्वयं आगे आ जाए उसका नाम है मैत्री तो सौ सक्ष मैत्री इनमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करना किसी के निमंत्रण पर उसकी सहायता करना और बिना निमंत्रण किए भी उसकी सहायता में कूद पड़ना यह व्यवहार में तीनों में अंतर है और तीनों में अंतर भी है सौहद में कहीं देख संबंध को लेकर के मित्रता है सक्षम में असंकोच बुद्धि के कारण मित्रता है और मैत्री में जहां प्रीति के कारण अपने आप ही कहीं मित्रता प्राप्त की जा रही है मित्रता सहायता करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं तो वो सक्षम प्रीति और भी अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान हुए हमारे नुकुंज लीला में सखी सहेली सहचरी इन तीनों को सखी को सौगृद सखी में सौगृद भाव के प्रति विशेषता और सौगुद भाव में कहीं देश संबंध से परस्पर एक दूसरे के तेरे ऊपर आपत्ति आई तो मैं तैयार मेरे ऊपर आपत्ति आई तो तू बिना कहे अपने आप तैयार है इस तरह की जहां पर प्रीति है उसका नाम है सौगृद सख्स का तात्पर्य है असंकोच बुद्धिपूर्वक छोटे बड़े का विचार न करते हुए यहां परस्पर एक साथ भोग प्राप्त किया जाए एक आसन एक वस्त्र एक पात्र उनका उपयोग किया जाए असंकोच बुद्धि के द्वारा वो हुआ सख्स और मैत्री का तात्पर्य है कि सदा सदा दूसरे के हित को अपनी ओर से चाहना तो सखी सहेली और सहचरी ये तीन होकर के विराजमान चौथी सुंदरी है सुंदरी की बात यहां पर चल नहीं रही है सुंदरी का तात्पर्य है स्वयं नायिका बनकर के श्याम सुंदर से प्रीति वो उसको कोई चाहगा चाहेगा नहीं स्वयं नायिका बनकर के क्योंकि उसमें रस की प्राप्ति नहीं है जो रस की प्राप्ति श्याम सुंदर की जैसी सेवा श्री किशोरी शाम को श्याम सुंदर को समर्पित करके जो प्राप्ति हो सकती है वह स्वयं नायिका बनकर के श्री श्याम सुंदर को सुख नहीं दिया जा सकता श्री राधिका के प्रेम में श्याम के संतर्पण करने की जितनी सामर्थ्य है ऐसी सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं हो सकती इसलिए नायिका भाव इस ब्रज में अत्यंत तुच्छ है कोई भी नायिका बनना नहीं चाहता है सब दासी बनना चाहते हैं जिससे कि श्री श्याम को सर्वोत्तम वस्तु श्याम को दी जा सके श्याम तो प्रेम के भूखे हैं इसलिए जो रसमलाई खाने का शौकीन है उसको गुड़की डेली भी दी जाएगी तो वो खाएगा तो सही मीठे में ना रह नहीं सकता है तो ले तो लेगा वो परंतु वो सर्वोत्तम सेवा नहीं है सर्वोत्तम सेवा है उसकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु को उसको समर्पित करना इसलिए सख्य रीति सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ होकर के विराजमान हुई तो शांति की अपेक्षा दास दास की अपेक्षा सख् सख्स की अपेक्षा वात्सुल्य में कहीं लालनता पाल्यता ज्ञान होकर के भी विराजमान और उससे भी बढ़कर के फिर सुंदरी भाव जो नायका भाव है वो नाय भाव और भी ज्यादा सुंदर हुआ पंत उनकी भी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ जो है वो अधिक श्रेष्ठ है मंजरी भाव इसलिए ताम राधिका परिचराम कदा रसेनो नो हे श्री राधिका मैं आपकी रसमा ने दासी बनकर के मंजरी बन करके मैं कब आपकी सेवा करूंगी इनमें भी एक रहस्य है जिसको कृपा करके श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने खोला सखी भी समझने जो सखी है वे भी दो प्रकार की है जो सखी है जिनकी हम सखी सहेली सहचरी कह रहे थे ये भी दो प्रकार की है एक है प्रिय नर्म सखी प्रिय नर्म सखी इनमें संकोच नहीं है तेरे वस्त्र में पहन लूं मेरे वस्त्र तू पहन ले मेरा हार तू पहन ले तेरा हार में पहन लूं एक साथ भोजन करेंगे संकोच नहीं है सखी सहेली सहचरी सब में परंतु इनको सखी सहेली सहचरी इनके एक भाग को हम कहेंगे प्रिय नर्म सखी हैं और नर्म माने पर भी कर रही हैं एक दूसरे के साथ में कहीं जो हंसी भी करते हुए विराजमान होंगे परिराजमान होंगे परंतु दूसरे प्रकार की जो सखी है यूथ की वे हैं प्रिय सखी ये श्री जी के साथ में परस नहीं करेंगे बल्कि विनम्रता धारण करके है सबसे ऊंची परत विनम्रता धारण करके अपने को सबसे छोटी सखी समझेंगे तो यहां रस की एक नुकुंजी की एक बड़ी विशेषता है कि नुकुंजी में जो अपने आप को सबसे छोटा समझे वो सबसे बड़ा श्री बृंदा जी देवी हैं परंतु वृंदा अपने आप को श्री राधा यूथ में सबसे छोटी सखी समझती है श्री खी जी पौर्णमासी जी की नातनी है ब्राह्मणी हैं कितना ऊंचा पद है पौर्णमासी जी का तरव पूजनी है परंतु तो अपने आप को बिल्कुल छोटा समझते हैं ये है प्रिय सखी तो प्रियम सखी की भी अपेक्षा प्रिय सखी और अधिक श्रेष्ठ अब राघन भक्ति में सर्वदा सर्वदा जो भजन होता है वो भजन होता है अनुगमन करते हुए हमारी कोई अनुकार्य होगी हम, हो हम किसी की अनुगंत्री होंगी कोई अनुगमन में होगी हम किसी की अनुगंत्री होंगी कोई हमारी अनुकार्य होगी हम उसका इमिटेशन करेंगी उसका अनुगमन करते हुए कहीं विराजमान होंगी तो अनुकार्य और अनुगमन इनके लिए अनुगंत्री होना और अनुकर् होना ये दोनों अनुगंत्री और अनुकर् होने के लिए कोई आदर्श चाहिए जिसका हम अनुकरण करेंगे जिसका हम इमिटेशन करेंगे या जिनका हम जिसको हम फॉलो करेंगे जिसको हम सवोर्डिनेशन जिनका ग्रहण करते हुए जिनका अनुगत्य ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे हम राजों के लिए अंत में उपवास्य कौन सी होंगी अंत में उपवास्य होंगी शिवंदाजी जो सखी हैं राधा के बराबर बराबरी कर लेती हैं। इसलिए हमारी अनुगमत नहीं हो सकती गंभीरता से यदि विचार करें तो वे हमारी अनुगम्य नहीं हो सकती उनका हम अनुगमन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे श्री राधिका कभी कभी राधिका को श्री ललता जी भी कभी कभी डांट देती हैं, रोक देती हैं। हमारे इतना अधिकार नहीं है क्या हम ऐसा कर सके तो इसलिए रावन भक्ति की जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है और इस मार्ग में हम जो अनुगमन करेंगे वो अनुगमन करेंगे सर्वदा सर्वदा जो प्रिय सखी हैं उनका माने हमारी अनुगंती होंगी नवदासी उसकी वो अनुगम्य होंगी ये अनुगंत्री है और इसके अनुगम्य होंगे कौन श्री गुरु मंजरी मेरी अनुगम कौन होंगे श्री गुरु मंजरी मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव के अनुगम्य कौन होंगे परम गुरु मंजरी परम गुरु मंजरी के अनुगम्य कौन होंगे परात्मर गुरु मंजरी परात्मर गुरु मंजरी के अनुगम्य कौन होंगे प्राण मंजरी श्री रूप मंजरी देखिये जो स्टेप है साधना की दृष्टि से जो स्टेप है वो हमारे अनुगम में होंगे कौन श्री गोस्वी सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूप चात्र तद्भाव लिप्तना कार्य वृजलोकानुसारता अच्छा रूप गोस्वामी के रूप मंजरी जी के अनुगम में कौन होंगे जी ललता जी ने क्योंकि ललता जी तो श्री रूपमंजरी राधारानी की बराबरी भी कभी कर लेंगे परंतु श्री रूपमंजरी जी भी बराबरी नहीं करेंगे इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक बड़ा सुंदर रहस्य घोषित किया कि जो प्राण सखी हैं, उनकी भी अनुगम्या होती है सर्वदा सर्वदा प्रिय सखी कृष्ण स्नेहाधिका तो कभी अनुगम्य ही नहीं जो कृष्ण से स्नेह करती है वे तो कभी अनुगम्य होंगी नहीं तो वे तो कृष्ण के स्नेह में आकर के शेराधिका की भी अभिहना कर देंगे और स्वामी की अभिन्ना करे वो कभी रसोपासना में उपास्य हो ही नहीं सकती है इसलिए वहां पर जो कृष्ण स्नेहाधिका सखी है वे तो कभी भी लीला में तो है परंतु वे किसी के अनुगम्य नहीं है कोई भी रसोपासक में कृष्ण स्नेहा जो सखी है उनको अपना मॉडल नहीं माना गया उनको अपना आदर्श नहीं माना गया उनका अनुकरण कोई नहीं करेगा अनुकरण की किया जाएगा कृष्ण की सखियों का कृष्ण की सखियों में भी नहीं श्री राधिका की सखियों में राधिका की सखियों में भी श्री ललता विशाखा वे अनुगम्य नहीं होंगी उनमें भी अनुगम्य होंगी जो प्रिय सखी हैं श्री वृंदाजी श्री रंगदेवी जी के परिक्र में जो श्री हरिप्रिया हैं वे अनुगम्य होंगे अनुगम्य होंगे ललिता जी के अनुगम अनुगम्य में भले उनके प्रकाशमय हैं परंतु उनके अनुगम्य अनुगम्य में कहीं वंशी अनुगम्य होंगे हरवशी संप्रदाय संप्रदाय में तो सर्वदा जो कुंज में यूथ की सबसे छोटी जो सखी है उस सखी का हम अनुगमन करते हैं उनका अनुगमन करती हैं दासियां मान प्राण सखी और प्राण सखी का अनुगमन करेंगे हम जो साधन से धो करके जब से धो करके विराजमान होंगे तो जो नृत्य सखी है वे उनका अनुगमन करते हुए विराजमान होंगे तो एक बहुत बड़ा रहस्य यहां पर संकेत में कह दिया कि यस्या पाम राधिकाम तदा रसेन, रसेन शब्द की व्याख्या विशेष रूप से यहां पर रेखांकित करनी चाहिए कि रसेन का तात्पर्य है कि श्री राधिका यूथ में जो राधिका की सखी है उन राधिका की सखियों में जो सबसे छोटी सखी है वो सबसे छोटी सखी कौन है इसलिए सारे संप्रदायों में जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें शिव वृंदाजी का अनुगत्य ग्रहण किया गया कंठ में तुलसी धारण करनी पड़ेगी कहीं भी कथा कहने के लिए बैठते हैं तो वहां पर तुलसी थामा सामने पदार देते हैं शिव वृंदा का अनुगत्य ग्रहण करके क्योंकि वृंदा लीला शक्ति होकर के विराजमान है श्री उर्णमासी जी माया शक्ति हैं श्री यमुना जी शक्ति हैं और शक्ति हैं। तो हर जगह श्री यमुना जी या श्री तुलसी जी इन दो की संधि को धारण करके श्री नुकुंजी लीला में प्रवेश किया जाता है पुष्य मार्ग में और सभी जगह श्री यमुना जी वहां पर श्री यमुना जी श्री ग्रह श्रीना जी उनके चित्रपट को पढ़ा करके यमुना जी का करके, या श्री वृंदा जी का आनवत्त्य ग्रहण करके इस शरीर को भी चिन्ह बनाने के लिए कंठ में तुलसी माला धारण करके इस शरीर को भी हम चिन्हय बनाते हैं और चिन्ह बना करके श्री वृंदा जी के आनवत्ति के द्वारा श्री ठाकुर की श्री युगल सरकार की सेवा करने में हम प्रवृत्त होते हैं तो जो श्री राधिका उनकी ऐसी क्षमता है कि जो श्री श्याम सुंदर आत्मा निर्गंथा कुरंती की भक्ति में श्याम सुंदर का यह स्थम भूत गुण है स्वाभाविक गुण है कि वे आत्मा गुणों को भी आकर्षित कर लेते हैं सबको आकर्षित कर लेते हैं योगी ज्ञानी आत्माराम और जो वैधि भक्त हैं उनको भी, उन भी उनको भी आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण हैं उनमें रागनवा भक्तों को आकर्षित करने इसमें आशर्य की बात कौन सी परंतु ऐसे श्याम सुंदर भी जो आत्मा गणाकर्षी हैं, उनको भी आकर्षित करने वाला कौन है बोले राधिका का एक कटाक्ष मात्र राधिका तो बहुत दूर की बात कटाक्ष शर्पात विमूर्ते श्री श्याम सुंदर के कटाक्ष के, से, के कर, कर, कर, कर, सर्पात से श्री किशोर जी के कटाक्ष सर्पात से श्याम सुंदर विमूर्छित हो जाते हैं ताम काम परिचरामी ऐसी संपूर्ण संपत्तियों से युक्त सिद्धि और साधन की पराकाष्ठा होकर के जो विराजमान इसलिए उनका नाम है राध राध शब्द के राध धातु जो रूट वर्ब है राध इस वर्ब का इस मूल धातु का राध धातु के मूल मूलतः दो अर्थ हैं एक है साधन और दूसरा है सिद्धि मानुष्य राधिका जैसी सिद्धि कहीं नहीं है और राधिका जैसा कृष्ण के लिए समर्पण कहीं दूसरी जगह नहीं है ऐसी है श्री राधिके जिनमें साधन और सिद्धि इन दोनों की पराकाष्ठा है ऐसी आपका मैं कदा रसे नो कब रस से आपकी आराधना करूंगी रस का तात्पर्य है मखेश्वरी क्रियश्वरी सुधेश्वरी कहके नहीं ठीक है वो महिमा को साबित करने के लिए है मेरा रस नहीं है क्रिएश्वरी तो हो, हो सुधेश्वरी हो ये हमारा रस नहीं है ये शांत रस का रस है रस का तात्पर्य है कि शांत रस को भी पार करके दासरस को भी पार करके सक्षरस को भी पार करके बासल्य और मधुर रस को भी पार करके मधुर रस में भी जो कृष्ण श्री राधिका की वो जो सखी हैं, जो के प्रिय नर्म सखी हैं, उन प्रिय नर्म सखियों को भी पार करके जो प्रिय सखी हैं, उन प्रिय सखियों को भी पार करके जो प्राण सखी हैं, उन प्राण सखियों के अनुगत में जो श्री गुरु विराजमान हैं, उन गुरु के अनुत में मैं आपकी आराधना करू ये ब्लू प्रिंट बिल्कुल सामने एकदम स्पष्ट श्री रस शास्त्र काम कर रहे हैं कि ताम काम परिचराम कदा रसेनो हे श्री राधिके स्वयं राधिका बनके बंदे की कभी भी अभिलाषा दूर दूर तक महा अपराध हो जाएगा स्वयं नायिका बंदे की अभिलाषा इसलिए कोई कहता है भाई तुम तो सेकंड हैंड ठाकुर जी की आराधना कर रहे हो जो डायरेक्ट आराधना है उसको छोड़ करके तुम तो हो इनडायरेक्ट आराधना कर रहे हो राधिका के साथ में कृष्ण का मिलन करा रहे हो तुमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं बृंदाना वो वो अपने आप को मिलना ये उल्टा रस में यहां हामी है ये रस का दोष है तो वृंदावन की जो रसोपासना है वो बड़ी दूर रसोपासना है और इन वृंदावन के रसोपासना में वृंदावन के जितने भी रसिक हैं न उन्होंने कभी स्वयं नायिका बनी न कभी उनने कृष्ण स्नेहा नायिका का अनुसरण किया न उन्होंने कभी कुछ श्री राधिका की समकक्ष जो सखी गए हैं उनका भी अनुकरण नहीं किया उन्होंने अनुकरण किया है सर्वदा प्रिय नर्म सखी प्रिय नर्म सखी का अनुकरण किया जा जा जाएगा पुराण सखियों के द्वारा पुराण सखियों का अनुकरण किया जा जा जाएगा श्री गुरु मंजुरी के द्वारा और गुरु मंजुरी का अनुकरण किया जाएगा इस दासी के द्वारा तो हे श्री राधिके कव में आपका परचरामी आपकी परिचर्या करूंगी परिचर्या का तात्पर्य है कव मैं आपके अंग सेवा करती हुई विराजमान होंगे ये परिचरामी में एक उपचार्य उपचारण सेवा है उपकरण के द्वारा सेवा करना और परिचरामी में अंग सेविका बन करके कव मैं विराजमान होंगी ये अंग सेविका बनना और भी कठिन वस्तु तो अत्यंत तो दुर्लभ वस्तु में आपके चरणों को पलटने की सेवा इसे मैं कब करूंगी आपको स्नान कराने की आपको श्रृंगार भारण कराने की आपके श्री अंग में चित्राम करने की जो सेवा है उस सेवा को मैं कब प्राप्त करूंगी इस सेवा को प्राप्त करने के लिए यहां अभिलाषा की जा रही है और तुलनात्मक दृष्टि से जो जगत को मोहित करने वाले हैं उनकी भी श्री राधिका के नाम मात्र स्मरण मात्र से ये दशा हो जाती है कि बेरोतम उनके हाथ से भी बेणु गिर जाती है मयूर मुकुट उनका कहीं गिर जाता है उनको अपने दुपट्टे का भी पटका का भी होश नहीं रहता है ऐसे श्री ब्रजराज सुन कोई मामूली नहीं है नंदबाबा के पुत्र हैं उनकी जब ये दशा है तो आपकी महिमा का क्या गायन करना तो श्री राधिका के गुण भक्त के हृदय में जो दास से नामक भावोल्लास रूपी संचित स्थायी भाव है हम दासियों का स्थायी भाव क्या है भावोल्लास हम लोगों का स्थायी भाव है भावोल्लास भावोल्लास का मतलब है कृष्ण और कृष्ण से भी अधिक श्री राधिका में जहां प्रीति होना संचारी से आज समान हुआ कृष्ण रतिया सूर्यरती अधिका कृष्ण रति की भी अपेक्षा सूरदरती श्री राधिका के जो प्रेम है वो अधिक होकर के विराजमान हो एक तराजू में कृष्ण को रखा जाए एक तराजू में राधिका को रखा जाए तो राधिका की ओर ही पड़ना झुका हुआ हो यह हम लोगों का अस्थायी भाव है माने राधिका दासी ग्रहण करना यह राधिका दासी ग्रहण करना मुख्य वस्तु है इस राधिका दासी को ग्रहण करते हुए परिचरामी। जब परिचारिका होकर के विराजमान परिचार का मतलब है कि श्री अंग की सेवा अंग सेविका होकर के कब मैं विराजमान होऊंगी ऐसी मुझे कदा रसेन तो रसेन का तात्पर्य सावधान कभी भटकना नहीं है श्री वृंदावन में आकर के जो रसोपासना करनी है वह रसोपासना सर्वदा जो नित्य दासीगण है नित्य सखी गण उन नित्य सखी गणों के रूप में प्राण सखी प्राण सखी के माध्यम से जो प्रिय सखी है उनके अनुगत्य को ग्रहण करते हुए हमको आराधना करनी है और हमारा मॉडल बनेगा रोल मॉडल बनेगा वो कौन वो हमारे रोल मॉडल होंगे श्री वृंदा जी हमारा जो आदर्श होंगे वो आदर्श होंगे श्री वृंदा जी जो नुकुंजी की सबसे छोटी अपने आप को मानती है, हैं गो में महान देवी परंतु सबसे छोटी मानती है उनका आश्रय ग्रहण करते हुए हम विराजमान कदा रसेनो कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगा और कदा शब्द कहते ही कृपा अपने आप किम और कदा ये दो ही हमारे पास में वस्तु है हमारे रास्ते को प्रकाशित करने वाली जो टॉर्च है हमारे पास में वो किम और कदा दो शब्द है ये परम दुर्लभ वस्तु है मैं इसकी अधिकारी नहीं हूं इसको देने वाली आप ही है आपकी कृपा के द्वारा ही ये मुझे प्राप्त हो सकता है किसी और प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता है इस भाव को धारण करते हुए हमको आगे बढ़ना है तस्या अपार रससार विलास मूर्ते हे आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म ब्रह्मादि दुर्गम गति भ्रष्मान जाया कई कर जन्म निस्या अंत में प्रार्थना कर रहे हैं एक प्रार्थना करें हैं तस्या अपार रसार बोलते श्री राधा ने बोलो शिवला मधुमोहनलाल की जय तस्या अपार रसार श्री राध का अपार रस की सार है जिस रस का कहीं भी कोई अंत नहीं है ऐसे अपार रस की सार है अपार रस का सार क्या होगा जहां श्याम सुंदर भी दासी बन जाए दास बन जाए ये सार है रस का सार क्या है कि जो जगत को आकर्षित करने वाला वह वा स्वयं आसक्त हो जाए जो सदा टेहा वो सीधा बन जाए जो सदा सावरा वो गोरा बन जाए जो सदा सबको रुलाने वाला वो स्वयं रहने लग जाए ये है रस का कि कृष्ण प्रेम में जो सांवरा है वो गोरा बन जाए जो टेहा है वो सीधा बन जाए और अंकुल होकर के सदा रहे जो सबको रोलाने वाला है सबको नचाने वाला है वो स्वयं रोने लगे और नाचने लग जाए है कोई स्वरूप कोई <laughs> <कुई> स्वरूप है <laughs> समझ ना कौन सा स्वरूप है कोई ऐसा <laughs> जो काले से गोरा बन गया है तस्या अपार रसार अपान जो रस का सार है उस रस के साथ जहां पर सबको नचाने वाला स्वयं नाच रहा है ऐसे रससार के बिलास की मूर्ति होकर के श्री जो विराजमान हैं, उनका बिलास ऐसा है बिलास का तात्पर्य है जहां ग्रीवा की मूरन जहां बहों की जरा सी नचन जहां कटाक्ष की तनिक सी आगुंचन जहां सिक्कि उनके तनिक से नर्तन ओठ जो है उनके तनिक से नर्तन के माध्यम से जहां ग्रीवा उनके जरा से मिलने के मात्र माध्यम से जहां अवगुंठन जो है उसके तनिक से हवाने के मात्र से जहां कोई भाव प्रकट कर दिया जाए वो है बिलास तो श्री राधिका का एक एक जो बिलास एक की एक की मोर एक भवों की जो मोर है एक सिकड़ी का जो तनिक से ऊपर नीचे होना है उसका जो अपूर्व कंपन है वो कोई भाव प्रकट कर रहा है ओठों की तनिक से जो श्री किशोरी जो की जो कंपन है वो उनके हृदय की किसी अपूर्व उत्कंठा को प्रकट करने वाली होकर के विराजमान जहां नथनों का जलाशा फूलना जाने कौन से उत्कंठा को प्रकट कर देने वाला शिव प्रिया जी के जहां भी स्वरूप का ध्यान किया गया वहां पर उनके नफले फूले हुए जहां रसको ने जो स्वरूप का दर्शन किया श्री का वहां पर एक श्रीहस्त वो पान गोविंद के साथ में जो श्री राधिका स्वरूप विराजमान है वहां एक स्वरूप ताम्बुल समर्पण मुद्रा और दूसरा नृत्य मुद्रा ये प्रिया जी के दोनों हाथ उनकी जो मुद्राएं हैं वो मुद्रा नृत्य मुद्रा, है, मुद्रा और तांबुल समर्पण मुद्रा ये विशेष रूप से श्री राधिका स्वरूप में गोविंद शिवग्रह श्री मदन मोहन शिवग्रह के साथ में ये दो मुद्राएं विशेष रूप से प्राप्त है तो यही है विलास जहां किसी बिलास मात्र के द्वारा ही तस्या अपार रसार वो बिलास ऐसा है कि श्री रस के सार होकर के विराजमान अर्थात जो सबको नचाने वाला है वह वा भी आसक्त होकर के विराजमान हो जाएं और श्री किशोरी जो जी आस हो जाएं किशोरी जो उपास्य हो जाएं और श्याम सुंदर जहां रस में उपासक होकर के विराजमान हो जाए तस्या अपार रसार बिलास मूर्ते ऐसी विलास की मूर्ति होकर के श्री राधारानी विराजमान है आनंद कंद परमात सौम्य लक्ष्म आनंद कंद श्री श्याम सुंदर सारे आनंद यहीं से उत्पन्न हुए औदिक भाषा में देखे हैं कि तस्य आनंद मात्रा में सर्वे उपजीवंती संसार में जो भौतिक आनंद है वह भी उस आनंद की एक छाया है उपनिषद कहता है हम किसी भी छोटी से छोटी चीज में जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं वह भी उस ब्रह्म की एक कहीं छाया होकर विराजमान मात्रा में सर्वे उपजीवन थी उस आनंद की मात्रा माने अंश को ही सब लोग उपजीवी होकर के हम सब उपजीवी होकर के विराजमान हैं पैरासाइट होकर के विराजमान है हमारी आश्रय जो वस्तु है वो कौन है वो परतत्व है और वो परत कौन है श्री किशोरी जी इनसे भर के कोई परत हो नहीं सकता है तो आनंद कंद सारे आनंदों के कंद माने जय होकर के श्री किशोरी तो ब्रह्मानंद तो जिसको सारे आनंदों का मूल तत्व कहा गया उस ब्रह्मानंद की भी मूल तत्व होकर के कौन है आनंद और माधुर्नंद संपूर्ण रूप से कहीं प्रकाशित है तो वो माधुर्नंद पर्पल रूप से प्रकाशित हो रहा है वह श्री किशोरी जो तो आनंद की कन्द होकर के कंद मान रूट आनंद की जड़ होकर के कोई विराजमान है तो वो श्री किशोरी जो विराजमान है आनंद का तात्पर्य है कि जो सर्वदा सर्वदा परम परम आस्वादनीय होकर के विराजमान हो मोद प्रमोद और आनंद ये तीन कैटेगरीज हैं उपनिषदों में मोद का तात्पर्य है कि को कोई सुख मिलना प्रमोद का तात्पर्य है सुख की निरंतरता प्राप्त होना कंटिन्यूटी और आनंद का तात्पर्य है जो कंटिन्यूटी है उसके भी पूर्ण आनंद को प्राप्त करना इसलिए तैत रूपनिषद में कहा गया तस्य तोदेव दक्षिण पक्ष प्रमोदेव उत्तर पक्षः आनंद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रम्ह जो है वो पुच्छ माने पैर है आनंद उसका सिर है मोद उसका एक पंख है एक पक्षी का रूपक है और प्रमोद उसका दूसरा पक्ष है तो मोद प्रमोद आनंद और यहां पर कह रहे हैं आनंद कंध आनंद कंध जय जय यहां पर जो शब्द दे रहे हैं वो दे रहे हैं आनंद कंद श्री किशोरी जो आनंद कंद होकर के अर्थात भगवत माधुर्य है और माधुर्य का सार श्री किशोरी जी उनके द्वारा श्यामचंदर की की गई सेवा है पासपोर्ट जो सेवा आनंद स्वरूप शिव प्रिया जीव जो आलावनी स्वरूप शिव प्रिया जी उनके द्वारा की गई श्यामचुंदर की जो सेवा है वो ही सब का मूल होकर के विराजमान है और उन आनंदकंद परमाुत सौम्य लक्ष्म ऐसी श्री राधिका परम परम सौम्य लक्ष्मी होकर के विराजमान सौम्य का मतलब है चंद्रमा के समान शोभित होकर के विराजमान सोम का जो भाव सोमान चंद्रमा चंद्रमा का जो भाव है उसको कहेंगे सौम्य ऐसी सौम्य की चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद सुखजान कृष्ण चंद्र माने कृष्ण रूप में आनंद देने वाले रामचंद्र माने राम रूप में आनंद देने वाले चंद्र माने आनंद यथा प्रहलादनाथ चंद्र जो आनंदित करे उसको कहती है चंद्रमा तो श्री राधिका सौम्य लक्ष्म आज आनंद देने वाली परम परम लक्ष्मी होकर के विराजमान हैं तो आनंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म आनंद की कंद होकर के विराजमान है अद्भुत वे आनंददाय लक्ष्मी होकर के आनंद के स्थान होकर के वे विराजमान हैं। तो तस्या अपार रसार विलास मूर्ति श्री कैसी है अपार रस का जो सार उस रस के सार की विलास मूर्ति जिनके विलास के माध्यम से ही रस का संपूर्ण सार प्रकट हो रहा है रस के सार का तात्पर्य है जहां सबको मोहित करने वाले श्री श्यामचंदर भी जिनके बशीभूत हो जाएं, वे हो गए श्री किशोरी सार, और उनमें वे स्वयं आनंद की कंद होकर के विराजमान मोद नहीं प्रमोद नहीं आनंद नहीं आनंद की भी कंद होकर के वे विराजमान सुख मिलना सुखी निरंतरता मिलना सुखी निरंतरता की पराकाष्ठा प्राप्त होना और उसके भी कारण रूप हो करके जो विराजमान है ऐसी अद्भुत नित्य नूतन चमत्कार को प्रकट करने वाली क्यों रसार चमत्कार रस का जो सार है वो चमत्कार निरूपण किया गया तो वो अद्भुत में सौम्य अद्भुत चंद्रमा रूपी वे श्री राधिका विराजमान है सौम्य सो चंद्रमा का जो गुण है शैत्य अमृतत्व और आनंददायकत्व सुंदरत्व सौंदर्य ये जो तीन विशेष गुण सौंदर्य होना शीतलता और आनंददायी होना ये तीनों जो गुण हैं, वो जिनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है जो लक्ष्मी होकर के विराजमान है और ब्रह्मादि दुर्गम गति विश्वान जाया श्री ब्रह्मा आदि भी ब्रह्मा आदि भी जिनकी गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं दुर्गम गति ऐसी जो भुष्वान पुत्री हैं उन भुष्वान नंद ने उनके कईकर्य में वो मम जन्मन जन्मन सिया मुझे जन्म जन्म में उनके कईकर्य की ही प्राप्ति हो, पुनः पुनः जन्मों में उनकी किंकरता की, उनकी किंकरी क्या करूं ऐसा होकर के मैं उनके चरणों में सर्वदा विराजमान हूं किंकरी बनकर के क्या करूं ये आज्ञा प्राप्त करने के लिए सदा तैयार होकर के मैं रहूं उनकी मेरी जन्म जन्म में मैं उनकी किंकरी बन करके मैं रहूं प्रार्थना करते हैं तो अपार रसार, रसार का मतलब है श्री किशोरी जी की सेवा के द्वारा सेवा मकेशोरी की क्रेश्वरी वाली वो रस किसार नहीं बल्कि जो परम रस स्वरूप होकर के सेवा स्वरूप हो करके, करके जहां विराजमान है ऐसी किशोरी जी की उस रूप माधुरी का उनकी श्री अंग की अंग दासी हो करके अंग सेविका बन करके अंतरंग सेवक का, सेविका बन करके कहू मैं विराजमान हूँ ये अभिलाषा की परंतु वो इक्कीम शब्द आ गया वो अंतरंग सेवा कोई हरेक को मिल जाएगी क्या रास्ता चलते को मिल जाएगी क्या कितनी दुर्लभ वस्तु है क्या तुम में योग्यता है बोले योग्यता नहीं होते हुए दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर रहे हो केवल योग्यता ही नहीं तुम तो अपराधी हो अपराधी होते हुए भी उस योग्यता को प्राप्त कर रहे हो उसको देने वाले कोई दूसरा रिसोर्स है क्या कोई दूसरा रिसोर्स भी नहीं है इसके कदा आप ही एकमात्र उसकी रिसोर्स हैं, और वो रिसोर्स भी आपकी कृपा के द्वारा ही एकमात्र प्राप्त होगी तो कदा जल्दी से दो आपके अलावा कोई दूसरी वस्तु दूसरे रिसोर्स नहीं है मेरे पास में परम दुर्लभ है मैं साधनहीन हूं साधनहीन ही नहीं अपराधी तो किम कदा इन दो वस्तुओं को ग्रहण करके कब मैं उन श्री राधिका की दासी मम जन्मन जन्मन सिया जन्म जन्म में मुझे उनके कईकरी की प्राप्ति हो यहां जन्म बंधन नहीं है जन्म ग्रहण करना यह उल्टा आनंद का बात है ज्ञानी प्रयास करता है कि मेरा जन्म बंधन दूर हो जाए परंतु भक्त यह कहता है कि यदि इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में क्योंकि जन्म जन्म नहीं कहकर के एक बात यह विष्णा चकुर्थी जी ने कहीं स्पष्ट की कि पूर्व जन्म में इस जन्म में यदि हमारा साधन पूर्ण भी नहीं होता है तब भी आगामी जो जन्म है वह इस जन्म से निसंदेह 100 गुना अधिक होगा श्रेष्ठ yeah. वो बेटर हुआ। जैसे श्री इंद्र जन्म को पूर्व जन्म में जितनी भक्ति थी उससे ज्यादा विकलता भक्ति उनको गजेंद्र रूप में प्राप्त हुई श्री वृत्रसुर को पूर्व जन्म में जितनी चित्रकेतु को भक्ति थी उससे सौ गुनी भक्ति श्री वृत्सुर तो को देह में ज्यादा मिली आदि भारत उनको राजा भरत रूप में जितनी भक्ति थी उससे सौ गुनी भक्ति देह में मिली और मृग देह से सौ गुणी ज्यादा भक्ति उनको जन भरत देह में मिली तो जन्मनी जन्मनी यहां लेने से नहीं हाँ। जन्म नहीं जन्म निश्चित डरते नहीं के कहीं विषय में फंस गए तो इसलिए जन्म को जन्म लेना नहीं चाह रहे हैं कि कहीं विष्वों में फंस नहीं जाए परंतु सेवा करने के लिए यहां देव बंधन चाह रहे हैं श्री ष्णा चकुर्थी जी का ही एक स्व अभिलाषा दशक करके एक स्तोत्र है और उसमें कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आप जन्मार्वदान भगवान युक्तपत तुम अच्छो मुझे अर्बुद जन्म प्रदान करो वाह कौन जन्मबंधन चाहेगा परंतु ये चाहे जन्मार उदाह भगवान युगवत प्रेक्षो देहा पुनः नहीं बेहार भगवान युगवत प्रेक्षो मुझे अर्बुद देह प्रदान करो देवंदन चाह रहे हैं और फिर उसमें कह रहे हैं भक्तारे पुनः पुर्थ देह में वो एक, एक देह में अर्बुद अर्बुद मुख मिले दशानंद अर्बुद आनंद हो जाए और जोहार उदानी च पुनः पृथ्वी वक्तृमे हो एक एक जीव मिले काम के लिए तब नाम okay. आपके नाम और गुण अर्वद अर्वद एक, -एक जुहा से प्रकट तो देहा भगवान युगम प्रयत् भक्त पुनः पृथ्वी देहमे वो जुहा वाणी च पुनः पृथ्वी वक्तृमे वो नृत्यंत नाम गुणान गुदानी आपके गुणों का गायन करूं तो दे जो है तो तो सेवा का एक साधन होकर के विराजमान तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कईकर मे मम जन्मन जन्म निष्सात मुझे जन्म जन्म में कईकर प्राप्त हो तो जन्म जन्म के कईकर का तात्पर्य है कि दे भले मिले परंतु तो यदि भजन मिल है तो देह को प्राप्त करने के लिए भी तैयार है परंतु देह मिलेगा नहीं घड़न <laughs> से भैया की यह क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है देह का तात्पर्य है भाव, भाव। देह का तात्पर्य है भाव जैसे सृष्टि प्रसंग में ये कहा गया कि ब्रह्मा ने उस देह का त्याग किया फिर ब्रह्मा ने उस देह का त्याग किया तो ब्रह्मा का देह त्याग नहीं है देह का तात्पर्य भाव ही है भाव का त्याग है इसी प्रकार यहां भक्त का इस तरह से सेवा करूं फिर इस भाव का त्याग करके इस तरह से सेवा करूं फिर इस भाव का त्याग करके इस तरह से भी सेवा करूं ये अनेक अनेक भावों को धारण करना यही उनका देह धारण करना है तो प्रत्येक देह में माने प्रत्येक भाव में आपकी सेवा करते हुए ही मैं विराजमान हूं द्वारा अपार रसार शिवराधिका अपार रस की सार होकर के विराजमान है रस का सार कहा है रस का सार है जहां तत्सुख सुखी भाव को धारण करके श्री प्रिया जी श्याम सुंदर की सेवा करती हुई श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा करते हुए विराजमान और कभी कभी मान धारण करके श्याम सुंदर की सेवा कर रही कभी सेवा करा करके सेवा कर रही है वाह ये अद्भुतता श्याम सुन से सेवा कराना यह श्याम सुन की सेवा करना है तत्वता करा नहीं रही है सेवा करने के लिए ही मान धारण कर रही है करने के लिए सेवा करा रही है तो अब अप अपार रस सार रसार होकर के शिवप्रिया विराजमान है वहां पर मकेश्वरी क्रियश्वरी यह रस सार नहीं है वहां पर सार है श्री कृष्ण के लिए सर्वात्मना समर्पण होकर के वे विराजमान है और बिलास मूर्ति, उनके एक एक बिलास कटाक्ष उनके उनके कपोल, उनकी उनकी उनकी ग्रीवा, कटी, उनकी उनके चरण एक एक जो भंगिमा है वो भंगिमा कोई अनेक बिलास, उनके बिलास जो है उनकी चेष्टाएं वो अनेक भाव को प्रकट करने वाली हैं और आनंद कंद परमा सब उनकी एक छवि का एक अंश मात्र है वह ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्ञान ज्योत फुहारो कुंज को ब्रह्म कुंज में जो ज्योति का फोहारा निकल रहा है वही ब्रह्म होकर के विराजमान है और उस ब्रह्म उसका आनंद ही अद्भुत होकर के वर्णन किया गया और वे उस आनंद की भी कम होकर के मूल विराजमान है परम अद्भुत सौम्य लक्ष्म परम सौंदर्य, परम शीतलता और परम सुख ये सौम्य जो गुण हैं चंद्रमा के जो गुण हैं उनकी अपूर्व संपत्ति से युक्त होकर के अद्भुत रूप में भी विराजमान और अद्भुतता का तात्पर्य है नित्य प्रतिक्षण नए चमत्कार को भी प्रदान करने वाली होकर के विराजमान है ब्रह्म आदि भी ब्रह्मा आदि भी जिनकी मधुर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं ऐसे शिवष्हानुजा उनकी कैंकर्य को मुझे प्राप्त कराएं और क्या ये मुझे मिलेगा कब मिलेगा जन्मन जन्म निष्हा जन्म जन्म प्रार्थना कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि पूर्णानुराग रस मूर्ति तरल लता भ ज्योति परम भगवत रसम रसम रहस्यम यकुरा कृपया भुषवा सत्ंकरी भव तुम्हें मवाभिलाषा अब किंकी भाव जो है वो ही पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ कही गए इनमें धर्म और अर्थ ये दो हैं साधन और बाद बाकी के ये दो हैं काम और मोक्ष ये हैं फल परंतु तो काम और मोक्ष ये भी किसी एक वस्तु के साधन होकर के विराजमान इसे इनको भी पुरुषार्थ कह दिया ये साध्य होकर के भी पुरुषार्थ रूप है धर्म अर्थ में परस्पर कार्य कारण संबंध है कभी अर्थ से धन मिलेगा धर्म मिलेगा पैसा है तो यज्ञ करेंगे कभी यज्ञ किया तो धन मिलेगा तो धर्म के द्वारा अर्थ और अर्थ के द्वारा धर्म ये परस्पर कार्य कारण साधन होकर के विराजमान अब अर्थ या धर्म प्राप्त करके दो चीज प्राप्त की जा सकती हैं या तो काम मन इंद्रियों का सुख पैसा है खूब गाड़ी बंगला होगा घूमो मौज करो तो अर्थ धर्म के द्वारा अर्थ कमाया उसके द्वारा काम को प्राप्त किया कभी नहीं शरीर की रक्षा करने के लिए काम को प्राप्त किया काम के आगे भी कोई पुरुषार्थ है वो है मोक्ष उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए तो धर्म को अर्थ का या अर्थ को धर्म का साधन बनाते हुए शरीर की रक्षा करते हुए काम का सेवन करते हुए अंत में स्वस्वरूप में स्थिति उसका नाम हुआ मोक्ष मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्यथा रूप का त्याग करके स्वरूप में मैं कृष्ण दास हूं इस स्वरूप में साधक की स्थिति हो जाए मोक्ष होने पर अन्यथा रूप में देव हूं इस अज्ञान की निवृत्ति हुई परंतु यह जीवन का पुरुषार्थ नहीं अज्ञान की नृति तो एक भक्त को भी हो गई और एक अज्ञान की नवृत्ति एक ज्ञानी को भी हो गई संसार की नृत्ति दोनों को हो गई ज्ञानी को भी तो ज्ञानी तटाता रह गया उसे केवल अपने स्वरूप का अनुभव हुआ उसे परम ब्रह्म का अनुभव परम ब्रह्म के माथुरे का अनुभव नहीं हुआ स्वरूपानंद का तो अनुभव हुआ परंतु उसे प्रकट आनंद का अनुभव नहीं हुआ प्रकट अन का अनुभव कब होगा उसने जो भक्ति की है यदि भक्ति महारानी ने कभी कृपा की मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसने जो भक्ति का साधन किया सांक्षम योगमच वैराग्यम तपो भक्ति केश पंच पंचप विद्या जो भक्ति को उसने ज्ञान के एक अंग के रूप में सेवा की और यदि भक्ति में उसकी कहीं निष्ठा बनी रही तो उस भक्ति ने कृपा की और भक्ति की कृपा से तब योगमया जी की कृपा से उसे पार्शल देह की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञानी रह गया केवल ब्रह्म में साहिज्य प्राप्त करके पंत उसे स्वरूपानंद की प्राप्ति तो हो गई पंत प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं हुई प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए उसने जो भक्ति की है भक्ति महारानी यदि कृपा करेंगी <intenting> तो भक्त महारानी की कृपा से उसे पार्षद देह की प्राप्ति होगी पार्षद देह की प्राप्ति होकर के उसकी साधना के अनुसार भाई साधन किया है तो श्री बैकुंठ की तो आराधना और यदि राण का साधन किया है तो श्री निकुंज में श्री मदन मोहन की सेवा उनके करने का सौभाग्य उसको प्राप्त होगा तो श्री योगमाय की कृपा से उसे जीवन के एक लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो है सेवा सुख की प्राप्ति होगी और उस सेवा सुख की प्राप्ति करते हुए वह विराजमान होगा यही जीवन का पंचम पुरुषार्थ हुआ धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार को भी पार करके मोक्ष तो उसको मिल गया संसार की नृति भी उसको मिल गई परंतु तो उसके आगे जो सेवा सुख है वो सेवा सुख उसको प्राप्त होगा ऐसे श्री किंकरी भाव जो सेवा भाव है उसके अभिलाषा कर रहे हैं पूर्ण अनुराग रसमूर्ति तरल लता श्री राधानी कैसी हैं उनका एक विशेषण देवे हैं पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति श्याम सुंदर होगे पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति आनंद की मूर्ति श्री श्याम सुंदर होगे जैसे जो रसमूर्ति है उस मेघ की भी सर्वश्रेष्ठ चमत्कार वह प्रकट होता है बिजली के माध्यम से जैसे प्रकट होता है ऐसी पूर्णानाग रसमूर्ति श्री श्याम सुंदर आप रस के मेघ श्रोत होकर के विराजमान हुए रसद होकर के आप नीरज होकर के विराजमान हुए और नीरज में जैसे तरल लता उस बादल के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली है उससे भिन्न नहीं है ऐसे ही श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर से भिन्न नहीं है और उनके ही प्रकाश को प्रकाश रूप होकर के आनंद के साक्षात भोग्य स्वरूप होकर के श्री राधा रानी विराजमान हैं ज्योति परम भगवतो रतमद रहस्यम वे श्री किशोरी जी वे श्याम सुंदर उनकी ही किशोरी जी ज्योति होकर के विराजमान एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संजकम राधा और माधव रूप में एक ही ज्योति क्योंकि वो नीला बिहारी है इसलिए वो सदा दो रूपों में विराजमान हैं तो जो रसम सागर रस की अनुराग की मूर्ति होकर के जो विराजमान हैं उनकी ही ज्योति रूप में जो श्री राधिका विराजमान हैं पहले तरल लता का ही फिर तरल लता कह ज्योति कहा ऐसे भगवत रतमत रहस्यम श्री भगवान की जो प्रीति रति रति माने जो भक्ति उस भक्ति के भी रहस्य कौन है भक्ति का भी रहस्य है श्री किशोर जी तो किशोर जी के लिए एक विशेषण दिया कि पूर्णानुराग रसमूर्ति अनुराग की रसमूर्ति है फिर एक दूसरा विशेषण दिया रसमूर्ति की भी तन लता माने प्रकाशमान लता होकर के विराजमान रस हो रस का प्रकाशन नहीं हो किस काम का रस हो रस का प्रकाशन नहीं हो इसलिए रस का प्रकाशन भी होना चाहिए तो उसकी तरल लता होकर के विराजमान फिर ज्योति परम ये परम ज्योति होकर के प्रकाशमान होकर के स्वयं भी आनंद रूपा और दूसरे को भी आनंदित करने की सामर्थ्य धारण करके विराजमान है भगवतो रतिमत रहस्यम श्री भगवत्ता की भगवान के प्रति जो रति है कृष्ण प्रेम उस प्रेम की भी रहस्य होकर के यदि कोई विराजमान तो प्रेम का सर्वोत्तम जो स्वरूप है वह साधारणी रति में नहीं प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप समंजसा रति में नहीं प्रेम का सर्वो सर्वोत्तम स्वरूप है समर्था रति में समर्थारति में भी जो मदीयता भाव रूप श्री राधारणी है उनमें भी मादना स्वरूप होकर के जो प्रीति है वह राज से होकर के विराजमान है रसमन रहस्यम प्रागर और वो रथमन रहस्य ही आज प्रादुर्भा होकर कहा विराजमान हुआ भुष्वान गे श्री भुषवान बाबा के घर में वह रहस्य अपूर्व रूप से प्रकट हुआ है किंकरी भवतमे ममा अभिलाषा हे श्री मेरी अभिलाषा है कि क्या मैं आपकी किंकरी किंकरी बनूंगी मुझे अपनी किंकरी रूप में आप कृपा करके ग्रहण करेंगी ऐसे उस पूरी जो सिद्धांत की पद्धति है सिद्धांत के जो सोपान है उन सोपान के अनुसार सर्वोत्तम स्वरूप में हे श्री जो भवतमेव ममा अभिलाषा आपकी किंकरी हो करके मैं विराजमान हूं यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है और साधक की अभिलाषा जैसी अभिलाषा करेंगे वैसी सिद्धि होगी जा उपासना ताही की भावना ताही को नाम रूप गुण गाय यह अन्य रसिक प्रपाटी वृंदावन तज अनत न जाये बोलो लाल की बिहारी गौर कीरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय वा गल पत्र पावनिष्ट ठीक है बाहर भी बैठ सकते हैं हम लोग कुछ माने आ, भले गेट खोल दें कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है